कारणों सा किया उपनिषद इस उपनिषद में प्रथम मंत्र से अष्टम मंत्र पर्यंत ब्रह्म ज्ञान का विचार हुआ आगे नवम से एकादश नवम दशम एकादश ये तीन मंत्रों के द्वारा कर्म और उपासना ये दोनों का समुच्चय का कथन हुआ आगे द्वादश त्रयोदश चतुर्दश ये तीन मंत्र के द्वारा कार्य ब्रह्म अर्थात हिरण्यगर्भ और कारण ब्रह्म अर्थात प्रकृति वहां कारण प्रकृति दोनों का उपासना कही गई तो ये दोनों प्रकार की उपासना कहते हैं अधिकारी भेद से दोनों अलग अलग प्रकार की उपासना कहा जाता है हिरण्यगर्भ उपासना में ऐश्वर्य साथ में है और प्रकृति उपासना में वो नहीं है अधिक काल पर्यंत प्रकृति उपासना जो लोग करेंगे वो प्रकृति लय होकर के एक लाख मनोन्तर पर्यंत अर्थात सुख रूप होकर के रहेंगे ये दोनों प्रकार की जो कर्म उपासना का समुच्चय करेंगे अथवा दो उपासना का समुच्चय करेंगे उनको तो मुक्ति नहीं होगी वो आगे जाएंगे लोक प्राप्ति के लिए जो प्रकृति लय हो जाएंगे वो तो प्रकृति में लय हो जाएंगे तो बाकी जो रह गए हिरण्यगर्भ का उपासना करते हैं अथवा कर्म उपासना मिला करके करते हैं वो दोनों को आगे लोक प्राप्ति के लिए जाना पड़ेगा तो गमन होगा तो उसके लिए मार्गो प्रार्थना किए पंचदश श्लोक से हिरणमय न पात्रेण सत्यश्यापिहित मुखम कर करके आगे पूषण नयकर से यम प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह इस प्रकार की दो मंत्र में मार्ग याचना करते हैं उपासकों क्योंकि उनको जाना है आगे उसी का आगे फिर उसी क्रम में ये अष्टादश मंत्र अंतिम मंत्र इसमें भी उपासक मार्ग प्रार्थना करते हैं और मार्ग कह देते हैं कि हमको यही मार्ग से ले लीजिए क्यों हम ये कार्य किए हैं इसके लिए आगे अष्टादश मंत्र सप्तश मंत्र पूरा हो गया था ना आगे अष्टादश मंत्र में उपासक प्रार्थना करते हैं अग्ने नय सुपथाराए अस्मन विश्वान देव वयुना विद्वान युध्यस्म जुहुराण मे नो भूयिष्ठांगे विधेम विद्वा नया पुस्तक पुराना पुस्तक सभी में पूर्वार्ध में जो अंतिम शब्द है न वो हलंत होगा सभी में वो न पूरा रह गया अच्छा अग्ने अस्मान अस्म सुपथा शु, सुपथानय देव विश्वास वयुना विद्वान एनो युधि ते उक्तिं भूष्ठान विधेम इस प्रकार की अन्वय होगा अग्ने अग्ने ये कहां का रूप हो जाएगा संबोधन हे अग्नि अर्थात जिसका उपासना किए हैं उनको अभी अग्नि शब्द से ये कहते हैं अग्नि व्यापक रूप भी है और कर्म का आधार भी है इस प्रकार की है अग्ने आगे कहते हैं असमान नय असमान अर्थात हम लोगों को लीजिए असमान नय हम लोगों को लीजिए किसके लिए कहते हैं राय राय का प्रातिपद क्या है रही रही शब्द का अर्थ धनम धनम अर्थात यहाँ क्या है वो अभी मूर्ख है शरीर छूटेगा अभी धनम अर्थात तो कर्मफल कर्म वही सबसे बड़ा धन पारलौकिक धन और बाकी लोकी का। का धन राये, राये तो यह लौकिक ये कर्मफल हो ये पारलौकिक धन राय राय अर्थात कर्म के लिए कर्मफल अर्थात तो कर्म का भोग के लिए असमान नय हम लोगों को ले जाइए कर्म फल भोग के लिए और कैसा मार्ग से कहते हैं सुपथा अर्थात तो शोभन मार्ग से ले जाइए दो मार्ग है एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन तो ये सुपथा कौन सा मार्ग हो जाएगा उत्तरायण मार्ग में क्योंकि उपासक है कर्म उपासना दोनों मिलाकर के किया है अथवा केवल उपासना क्या है उत्तरायण मार्ग में ही जाएगा ये दोनों मार्ग को छोड़ करके और एक तृतीय मार्ग भी है कहते हैं जायस्व इति तो अर्थात यही लोक में तुरंत आ जाएगा तुरंत आ जाएगा अर्थात फिर हो मनुष्य शरीर होकर के नहीं है तो अन्य अर्थात ये तीरिया योनी अथवा अन्य कुछ योनि प्राप्त करके आ जाएगा यहाँ उपासक प्रार्थना करते हैं और आगे फिर संबोधन करते हैं हे देव विश्वी बयुनानी विद्वान विश्वानी अर्थात समस्तानी सर्वाणी बयुनानी बयुनो अर्थात कर्म उपासना ये दोनों को बयुना शब्द से कहा गया तो हे देवो संबोधन करके कहते हैं आप सारे कर्म को विश्वानी अर्थात सर्वाणी बयुनानी कर्माणी उपासना च हम जितने कर्म उपासना किए हैं वो सब का आप विद्वान विद्वान अर्थात जानाती तो हमारा कर्म उपासना को आप सब जानते हैं तो उसके आधार पर हम कहते हैं हमको अभी उत्तरायण मार्ग ही प्राप्त होना है आप उस मार्ग से हमको ले जाइए विद्वान अस्म जुहुराणम एनो युव योधि अस्मदात हमसे जुहुराणम जुहुराणम कुटिलता एन पाप तो हमसे कुटिलता और पाप ये सब युव अर्थात अमिश्रण करवा दीजिए छोड़वा दीजिए तो हमें जो कुटिलता अथवा पाप जो रह गया है उसको अभी आप हटा दीजिए तो क्योंकि हम आपका रूप प्राप्त करने के लिए उत्तरायण मार्ग में जाएंगे और हम में अगर पाप इत्यादि रह जाएगा हम आपको प्राप्त नहीं कर पाएंगे इसलिए कहते हैं ये भी हमसे आप सब छुड़वा दीजिए और अभी हम मुहूर्त अवस्था में है तो आपका अन्य कोई उपासना कर्म इत्यादि आपके लिए नहीं कर पाएंगे इसलिए कहते हैं ते नमोक्तिम भूष्ठाम विधेम ते ते अर्थात तुभ्यम नमोक्तिम नमस्कार उक्ति नमस्कार वचन इतना ही हम भूष्ठाम भूष्ठाम बार बार विधेम विधेय अर्थात कुर्याम बहुवचन हो गया अर्थात हम आपका बार बार अभी प्रणाम ही करते मतलब नम वचन ऐसे ही इतना ही कहते हैं अन्य कुछ करने का सामर्थ्य नहीं है तो ये उपासक को अंतिम समय में, सब मार्ग याचना। में। पुनर तो ये पुनर्न मंत्रेण मार्गम याचते अग्नेन दूसरा अर्थात अष्टादश मंत्र के द्वारा मार्ग का याचना करते हैं प्रार्थना करते हैं अग्नि इसको दिखाते हैं हे अग्ने संबोधन करते हैं नय नय कामय सुपथा सुपथा कार्थ शोभन मार्गेण अच्छा समासंत तो हो जाना चाहिए कितु न पूजो ना तो समास तो निषेध हो गया इसलिए सुपथिन प्रातिपदिक होकर के तृतीयांत तो हो जाएगा तो अगर प्रातिपदिक सुपथिन होगा तृतीयांत तो सुपथा इन कहा गया भेल रूप हो हाँ, शोभन मार्ग से हमको ले जाइए शोभन एन मार्गे न सुपथा इति विशेषण दक्षिण मार्ग निवृत्ति अर्थम दक्षिण ये पुराना पुस्तक में शायद कुछ गलत हो गया था नया में तो यहाँ ठीक होगा दक्षिण पूरा है हे अग्ने अच्छा वो जो संबोधन चिन्ह बड़े महाराज जी का पुस्तक में संबोधन चिन्ह होता ही नहीं <laughs> तो हम लोग बाद में लगा दिए हैं हे अच्छा तो इसको बीच से उठा ही दीजिए क्योंकि वहां वो प्राप्त नहीं है उसका तो इसको उठा ही देंगे नया में है ही वहाँ अग्नि के बाद है हाँ हे के बाद यहाँ भी है के बाद तो होने का नहीं है अच्छा इसको उठा ही देंगे क्योंकि बड़े महाराजी का पुस्तक में होता नहीं है आ, तो, अच्छा लगाना है तो अग्नि के आगे लगा सकते हैं है नहीं। अच्छा नया अच्छा हो गया मार्गण शोभनयन मार्गण अर्थात उत्तरायण मार्ग से ले जाइए सुपथा इति विशेषण दिए है दक्षिण मार्ग निवृत्ति अर्थम दक्षिणायन मार्ग का निवृत्ति करने के लिए उपासक स्वयं कह रहे हैं कि हमको उत्तरायण मार्ग से ले जाइए क्यों दक्षिणायन मार्ग से आपको नहीं लिया जाएगा कहते हैं अहम दक्षिण मार्गेण गतागत लक्षण अतो याचे तामर्गमनागमन वर्जित शोभन अहम हम विरक्त हो गया किसमें कहते हैं दक्षिण ये दक्षिणायन मार्ग का स्वरूप कहते गतागत लक्षण गतागत लक्षण टीका में दिप्पणी में दिए अन्य आवर्तते पुनः ये अष्टम अध्याय में गीता में है वृत्य या के पुनः अन्य मार्ग से जाकर के पुनः आवृत हो जाते हैं गतागत लक्षण दक्षिण मार्ग मतलब ये दक्षिण मार्ग में जाएगा तो पुनः आगमन हो जाएगा गतागत लक्षण है ना दक्षिणायन मार्ग प्राप्त करेंगे जो लोग केवल कर्म करेंगे पितृ लोग प्राप्त करेंगे कर्म अर्थात शास्त्र विहित इष्टापूर्त दत्त इत्यादि कर्म करेंगे तो दक्षिणायन मार्ग प्राप्त करेंगे शीघ्र आ जाएंगे पितृलोक जाकर के गतागत लक्षण है उससे ये विरक्त हो गया अतः इसलिए याचे याचे प्रार्थना करता हूँ किसको त्वम अब जो हमारे इष्ट देवता जिनका हम उपासना किए हैं पुनः पुनः गमनागमन वर्जित न शोभन पथा नय पुनः पुनः बार बार जाना आना गमन आगमन ये वर्जित गमनागमन जिस मार्ग में ऐसे बार बार नहीं है वो कौन सा मार्ग कहते हैं शोभन पंथा ऐसे शोभन पंथा उसमें हमको ले जाइए नय क्यों ले जाना है मंत्र में कहा गया राये राये का अर्थ धनाय तो इसका अर्थ कहते हैं कर्मफल भोगाए चार नंबर टिप्पणी देखिए कर्मफल भोगाय मतलब कहां है कर्मफलों के ऊपर जो टिप्पणी है कर्मफल भोगाए थी निष्कामेन अभी आनुषंगिक भोगस्या अवर्जनीय अवगतव्य निष्कामेन अभी अगर निष्काम होकर के कर्म किया है कहते हैं कर्म फल तो फिर होना नहीं कहते हैं आनुषंगिकवे भोगस्य भोग से निष्काम होकर के भी अगर वो सब शास्त्र विहित कर्म उपासना करेगा तो कहते हैं कि उससे फल तो आएगा निष्काम होकर के भी अगर वो शास्त्र विहित वो सब कर्म करेगा तो वो फल आएगा वास्तविक वो फल जब आएगा उसको उसमें रस नहीं होगा रुचि नहीं ले मतलब लेगा तो कर्म किया है तो फल तो आएगा क्योंकि कर्म फलम ये अवश्य भाव ये तो होगा ही होगा तो इसलिए फल भी आएगा किन्तु तो उसमें उसको रुचि नहीं होने से और वो संस्कार नहीं बनाएगा आगे रस नहीं लेगा मुख्य बात है कि वो रस अर्थात तो जो कहते ना ये अच्छा लगा हम उसमें एक मुहर लगा देते है ये अधिक महत्वपूर्ण है जिसमें हम वो मोहर लगा देंगे वो पुनः करेंगे नहीं तो भोग आया और हम उसमें कोई मोहर नहीं लगाते हैं आप आगे उसमें प्रवृत्त नहीं होंगे कहते हैं शोभनाध्यास वो संकल्प शब्द का अर्थ है कि शोभनाध्यास सो, यह अच्छा है इस प्रकार की जिसमें मोहर लग जाएगा वो पुनः करना पड़ेगा किसको लेना है कहते हैं असमान असमान हम लोगों का हम लोग कौन है उसके लिए कहते हैं यथोक्त धर्म फल विशिष्टान हमने ये उपासना कर्म इत्यादि किए हैं ये जो धर्म हुआ ये धर्म फल से विशिष्ट है अभी धर्म का फल हुआ नहीं अभी तो लेने के लिए कर्म फल प्राप्ति करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं किंतु कहते हैं कि धर्म फल विशिष्टान अभी वो धर्म विशिष्ट है धर्म का फल अभी हुआ नहीं फिर भी कहते हैं कि धर्म फल विशिष्टान क्योंकि यहाँ बताते हैं कि कर्म किया है तो फल तो अवश्यम भाव है यही भाष्यकार यहाँ कह दिए कि धर्म फल विशिष्टान अभी धर्म विशिष्ट है फल मिला नहीं फिर भी कहते हैं धर्म फल विशिष्टान इसको पांच नंबर टिप्पणी में कह दिए धर्म विशिष्ट फल वैशिष्ट अवश्यम भाव निश्चयात अधर्म विशिष्ट है तो फल विशिष्ट होगा है इसलिए कह दिए कि फल विशिष्टान आगे मिलेगा फल मंत्र में है विश्वानी विश्वानी का अर्थ सर्वाणी सारे हे देव सर्वाणी हे देव नहीं ये तो हे देव संबोधन है सर्वाणी का अनुभव आगे वायुनानी के साथ वायु का अर्थ कहते हैं कर्माणी प्रज्ञानी समस्त कर्म अथवा प्रज्ञान प्रज्ञान उपासना इसको विद्वान विद्वान जानम आप ये सब को जानते हुए हम जितने कर्म किए हैं उपासना किए हैं वो सबको आप जानते हैं और किंचोधि युवधी अर्थ कहते हैं बीज अर्थात आप हटा दीजिए हमसे बी योजय अर्थात विनाशय नाश कर दीजिए अस्मत् का अर्थ कहते हैं अस्मत् कसी प्रत्यय अर्थात हमसे जुहुराणम कुटिलम बंचनात्मकम एनह पापम ये कुटिल पाप है वंचन अर्थात मन में कुछ शब्द में कुछ और कर्म में कुछ ये सब जो मतलब इस प्रकार की जो प्रवृत्ति ये सब कहते हैं कि जुहुराणम यही एनह है पाप एनस प्रतिपदिक का सकारांत तो एनह पापम इसको आप विवोजय अर्थात विनाशय ये हमारा जितना कुटिलता अगर कुछ बच गया था उसका भी नाश कर दीजिए उससे क्या होगा ततो तत्व वशु संत इष्टम इति अभिप्राय हम उसके द्वारा विशुद्ध हो जाएंगे विशुद्ध हो करके ही आपका रूप को प्राप्त कर पाएंगे नहीं तो आप विशुद्ध रूप है और हमें अभी थोड़ा बच गया है कुटिलता ये हम कैसे आपको प्राप्त कर सकते हैं इसलिए कहते हैं कि हमसे ये सब कुटिलता पाप इसको आप विनाश नाश कर दीजिए ठीक है आपके लिए तो हम ये सब कह दिया हमको आप शोभन प्रथा में लीजिए और हमारा पाप सब नाश कर दिए किंतु हमारी अभी क्या स्थिति है कि किंतु व्ययम इदानिम ते न सकनुम परिचर्या कर हम किंतु अभी आपका और कोई सेवा नहीं कर पाएंगे ये कहते ना अब तो हम अवसर प्राप्त हो गए तो इस प्रकार के अर्थात हम और कुछ नहीं कर पाएंगे हमको जो करना था हमने पहले किया अभी तो शरीर मुमूर्ष अवस्था में है व्यम इधानी ते ते अर्थात तुभ्यम न सकनु परिचर्या कर्तुम तुम यहाँ तो ते का अर्थ षि में घटेगा कि मंत्र में नमो उत्ति के साथ ठीक है आ, अभी हम आपका कोई भी और अन्य सेवा अर्थात कर्म उपासना इत्यादि नहीं कर पाएंगे भूिष्ठाम भूिष्ठाम बहुत ते ते अर्थात तुभ्यम आपके लिए नम उक्तिम नमस्कार वचनम तुभ्यम चतुर्थी हो गया आखि सूत्र से स्वाहा अलम बसड योगाच नम का योग में चतुर्थी हो जाएगा तो आपके लिए आपके लिए अर्थात वास्तविक यहाँ आपको नमस्कार करते हैं द्वितीय है किन्तु नमक योग में चतुर्थी हो जाती है इसको उप विभक्ति कहते हैं कोई पद अगर पास में रहेगा तो इसका विभक्ति बदल जाएगी तो ये सबको कहा जाता है उप विभक्ति वास्तविक हम आपको प्रणाम करते हैं आपको कहने से आप है प्रणाम रूप क्रिया का आप कर्म है द्वितिया होना चाहिए किन्तु नम का योग में वो द्वितिया नहीं हो करके चतुर्थी हो गया उसको उपपद विभक्ति कहते हैं उप पद समीप में स्थित जो पद समीप में कोई पद रह करके दूसरा का विभक्ति को बदल देता है तो इसको कहा जाता है उपपद और जन्य अन्य से विभक्ति तो इसको कहेंगे उप विभक्ति नम उक्तिम नमो उक्तिम उसका अर्थ कहते थे नमस्कार वचन आपको प्रणाम करते हैं ओम नमो नारायणाय इतना कह दिए इसको कहते नमोक्तिम विधेय नमस्कारण परिचर्य आपका नमस्कार करके इतना ही आपका अभी परिचर्या नमस्कार करने का अर्थ है कि स्वापकर्ष ज्ञापक है अर्थात हम आपसे छोटे हैं ये नमस्कार करने का तात्पर्य यही है तो इससे हमको क्या लाभ होता है जब हम नमस्कार करते हैं कहते हमारा अहंकार टूट जाता है मिट जाता है इसलिए ये सब नमस्कार का ये विधान है आगे टीका में मंत्रान पदसो व्याख्या संक्षेपतो विचारम आरवते मंत्रान पदस व्याख्याय मंत्र, मंत्रान जितने सारे मंत्र अर्थात ये उपासना कर्म प्रकरण में जितने मंत्र आ गया पदसो व्याख्याय इसका प्रत्येक पद को लेकर के व्याख्यान करके, करके संख्यक वचनाच विप्सायम ऐसे सूत्र से शस प्रत्यय होता है लघु में तो शस करने वाला एक सूत्र है बहुल अर्थात सस कारकाश्याम बहुअल अल्प अल्पार्थ से शस प्रत्यय हो जाएगा कारका अन्य विकल्प से होगा कारक से तो यहाँ तो संख्यक वचनाच भिक्षायाम भिक्षा अर्थ में एक वचन शब्द से भिक्षाथ में हो जाएगा और संख्या से भी हो जाएगा एकशह बहुशह जब होता है बहुश तो हो जाएगा बहुल पार्था से पदशह अर्थात तो पद पद करके प्रत्येक पद को व्याख्यान करके व्याख्या संक्षेप विचारम आरवते अभी विचार आरम्भ करते हैं अविद्याया मृत्युं तीर्थ इत्यादि न भाष्य में अविद्य मृत्युम तीर्थ अविद्यामृतम ये मंत्र आया था नौ दस ग्यारह अविद्याया मृत्यु अविद्या के द्वारा मृत्यु का अतिक्रमण करके विद्या से अमृतत्व का प्राप्त करता है ऐसा कहा गया वहां अविद्या से किसको कहा गया था कर्म को शास्त्र विहित कर्म को शास्त्र विहित कर्म के द्वारा मृत्युम तीर्थ मृत्यु को अतिक्रमण कर गया शास्त्र विहित कर्म किया तो मृत्यु को पार कर गया मृत्यु शब्द का क्या अर्थ था वहाँ स्वाभाविक कर्म अर्थात शास्त्र विहित कर्म करेंगे तो स्वाभाविक कर्म को, को अतिक्रमण कर जाएंगे वही है सुबह से शाम तक वही बात कहा जाएगा कहा जाएगा यही करिए जो शास्त्र विहित है हमको शास्त्र पता नहीं है कहते महापुरुष लोग जो कह दिए हैं वो जो कहते हैं वो शास्त्र का ही बात कहते हैं क्योंकि हमारा ये शास्त्र कहता है कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वो ही गुरु महापुरुष होते हैं तो जो जिनको हम गुरु कहते हैं वो श्रोत्रिय है इसलिए जो बात कहेंगे शास्त्रीय ही कहेंगे तो शास्त्रीय कर्म उसको करके हम अशास्त्रीय कर्म स्वाभाविक कर्म को प्राप्त कर जाएंगे तीर्थवा पार करके विद्या अमृतम स्नुते यहां विद्या शब्द से किसको लिया गया उपासना तो ये देवता ज्ञान विद्या के द्वारा अमृतम स्मृत उपासना करने से अमृत हो जाएगा ये निरपेक्ष अमृतत्व ना सापेक्ष अमृतत्व सापेक्ष अमृतत्व यहाँ कहा गया अर्थात शास्त्र विहित तो कर्म और उपासना ये दोनों साथ में करेगा तो स्वाभाविक कर्म को पार करके देवभाव को प्राप्त करेगा अच्छा एक एक अगर करेगा अलग अलग कहेंगे विलम्ब होगा केवल शास्त्र भी तो कर्म करेगा आगे केवल देवता उपासना करेगा विलम्ब होगा दोनों को मिलाकर के करेगा शीघ्र हो जाएगा और दोनों को मिलाकर के करेगा तो देवतात्म भाव हो जाएगा वो देवता रूप ही हो जाएगा नहीं तो हो सकता है कि सालुक्य सामीप्य सारूप्य इत्यादि कुछ प्राप्त होगा किंतु अगर दोनों करेगा तो सायुज्य हो जाएगा देवता रूप ही प्राप्त करेगा ये कहा गया कर्मो उपासना का समुच्चय आगे कहते हैं विनाशे न मृत्यु तीर्थ संभुत्यामृतम स्मृत ऐसे है ये चतुर्दश मंत्र विनाश और असंभूति ये दोनों का समुच्चय करने के लिए कहा गया विनाश और असंभूति विनाश शब्द से किसको कहा गया था हिरण्य और असंभूति जिसका संभूति जन्म नहीं होता है वो कौन है प्रकृति हिरण्य और प्रकृति ये दोनों का उपासना करने के लिए कहा गया था हिरण्य को विनाश शब्द से कहा जाता है क्योंकि हिरण्य का जन्म होता है जिसका जन्म होगा उसका मृत्यु भी होगा अवश्य इसलिए उसका विनाश भी कहते हैं हिरण्य गर्भ मृत्यु हो जाएगा तो बिना बिना अर्थात तथा हिरण्यगर्भ उपासना के द्वारा मृत्युम तीर्थ तो तो वहा मृत्यु शब्द का अर्थ कहा गया था हिरण्यगर्भ में क्या सब है ऐश्वर्य तो जब हिरण्यगर्भ का उपासना करेगा ऐश्वर्य वाला का उपासना करेगा तो फिर उसका क्या नाश हट जाएगा अनैश्वर्य दारिद्र्य यहाँ मृत्यु शब्द का अर्थ है अनैश्वर्य हिरण्य का उपासना करके अनैश्वर्यों को तीर्थवा पार कर जाएगा और आगे संभूत्या वहां असंभूत्या है तीर्थवा के आगे मतलब अकार है असंभूत्या अर्थात प्रकृति उपासना के द्वारा अमृतत्व अस्मिते अर्थात प्रकृति लय हो जाएगा इस श्रुआ इस प्रकार की सब मंत्र आया केचित संशयम क्वंती कुछ लोग संशय करते हैं अतस्तन निराकरणार्थम संशय पथो विचारणाम करीष्याम इसलिए इसका निराकरण करने के लिए कुछ लोग संशय करते हैं और संशय का निराकरण करने के लिए अभी विचार आरंभ करेंगे यहाँ ये जो संशय शब्द से जो कहते हैं भाष्यकार ये संशय अर्थात बातिकार इसको वातिका में दिखा करके वो पक्ष को प्रमाण किए हैं मतलब जिसको भाष्यकार अभी कह रहे हैं कि ये संशय कुछ लोग करते हैं तो वातिककार उसको प्रमाण भी किए हैं वो भी हो सकता है किंतु थोड़ा शब्द का अर्थ सब अलग लेना पड़ेगा ऐसे कहें जब आप लोग आर्तिक पढ़ेंगे वो सब थोड़ा और स्पष्टता होगा तत्र त्रता किंग निमित्त किंग संशय उच्यते, अभी कहते हैं कुछ लोग संशय करते हैं आगे पूछते हैं किंग निमित्त संशय समासक कैसे कहेंगे निमित्तम शब्द नपुंसकलिंग होता है किम निमित्त यशय से सशय किम निमित्तः निमित्त तो तथम प्रथम ये हमको जानना है कि किम निमित्त संशय ये संशय किस लिए होता है संशय का क्या कारण है इति उच्यते अभी संशय पूर्व पक्ष अपना मत कहेगा तभी संशय निश्चय हो जाएगा विद्या विद्याशबन मुख्या परमात्म कस्म न गृह्य विद्या शब्द से अद्य मृत्यु तीर्थ विद्य अमृत विद्या शब्द से किसको लिया गया उपासना अभी पूर्वपक्ष कहता है कि विद्याशब्देन मुख्या परमात्म कस्म न गृह्य अब विद्याशब्द से उपासना की लिये आप क्यों परमात्म विद्या नहीं लिए जो कि विद्या शब्द का मुख्य अर्थ है क्यों नहीं लिए और च अमृतत्व छाक्य दे करके चकार का हमको अर्थ निकालना होगा विद्या शब्द मुख्या परमात्म विद्या कस्मात न गृहते अमृतत्व छहने से हम क्या ले सकते हैं कौन कस्मान न गृहते अमृतत्व तो भी क्यों नहीं लेते कहते तो अमृतत्व तो, तो ले रहे हैं मुख्यम अमृतत्व तो हम क्यों नहीं ले रहे अभी सिद्धांत कह दिया कि विद्या शब्द से उपासना लेंगे अमृतत्व तो शब्द से आपेक्षिक अमृतत्व तो लेंगे देवता भाव प्राप्त करेगा मुक्त नहीं हो जाएगा पूर्व पक्ष कहता है विद्या शब्द से भी परमात्मा विद्या लीजिए अगर परमात्मा विद्या का अगर अनुष्ठान करेगा उसका श्रवण मनन आदि करेगा तब तो उसको जो अमृतत्व प्राप्त होगा वो मुख्य हो जाएगा ना गौण होगा फिर वो भी मुख्य होगा इसलिए पूर्व पक्ष कह रहा है कि विद्या शब्द से परमात्मा विद्या लीजिए और अमृतत्व शब्द से मुख्य अमृतत्व लीजिए ये अकस्मात न गृहते क्यों नहीं ले रहे पूर्व पक्ष कहते हैं है। आठ नंबर मतलब अमृतत्व के ऊपर टिक्पणी है उसको देख ले सकते हैं अमृतत्व चुरापी मुख्यम इति वाई संशयाकारो द्रष्टव्यकारो कारो ओ कार है पुराने में भी ई है वो है ठीक है संशयाकारों द्रष्टव्य यहाँ भी संशय वही है अच्छा भाष्य में आगे ये अभी संशय का बात हो गया टीका में च इति ची प्रति च मुख्यम कस्मा न गृह्यत संबंधः जैसे कहा गया विद्या शब्देन मुख्य परमात्मा विद्या कस्मा न गृह्य इसी प्रकार की अमृतत् च कार से मुख्यमें न गृह्य अभी भाष्य में पूर्व पक्ष ने शंका कर दिया कि वो मुख्य को नहीं ले रहे हैं सिद्धांत कहता है कि ननु उक्ता परमात्मि समुचया परमात्म विद्या जो कही गई है परमात्म विद्या उसका कर्मच् और कर्मों का विरोधात ब्रह्म विद्या और कर्म ये दोनों में विरोध है तो ये कहा गया था क्योंकि कर्म करने के लिए कर्तृत्व तो चाहिए फलाकांक्षा भोक्तृत्व तो इत्यादि चाहिए और बाकी सब क्रिया कारक फल भेद ये सब चाहिए कर्म करने के लिए और ब्रह्मात्म विद्या ये सारे भेद का उपमर्दक है ये सब को नाश करेगा तो ये परस्पर का विरोध है ये कहा गया था सिद्धांत भी कह रहा है कि ननु उक्ता परमात्म विद्या यह कर्मण ब्रह्मात्म विद्या और कर्म इसमें परस्पर विरोध है विरोध होने से समुच्चय कैसे हो जाएगा ये वाक्य कौन कहा सिद्धांति कहा तो ये वाक्य सिद्धांति को क्यों कहना पड़ा पूर्व पक्ष क्या कह दिया था ब्रह्म विद्या और कर्म मतलब मुख्य क्यों नहीं ले रहे हैं विद्या शब्द से ब्रह्म विद्या को मुख्य लेंगे तो आपको विद्याम से अविद्याम से ये मिलाकर के करने के लिए कहा गया था विद्या शब्द से ब्रह्म विद्या अविद्या शब्द से कर्म तो ब्रह्म विद्या और कर्म ये दोनों का समुच्चय क्यों नहीं कर रहे हैं ये पूर्व पक्ष का प्रश्न हुआ सिद्धांति कह दिया कि समुच्चय अनुपपत्ति समुच्चय नहीं हो पाएगा क्यों नहीं हो पाएगा सिद्धांति क्या कह दिया विरोध हाथ तो विरोध होने से अभी किसका बारी आएगी पूर्व पक्ष कहता है सत्यम सत्यम शब्द का अर्थ अर्धांगिक आप जो कह दे वो तो आधा सत्य है आगे क्या कहेंगे सत्यम के आगे क्या पद जोड़ेंगे फिर किंतु तो अभी पूर्व पक्ष कहते हैं विरोधस्तु तू अर्थात तो वही जो किंतु किंतु में दो पद है कि किम आगे तू तो यहाँ तू कह दिया किम जोड़ लेना है पूर्व पक्ष कहता है कि सत्यम आप जो बात कहे ठीक है किंतु विरोध न अवगम्य विरोध तो पता नहीं चलता आप कहते हैं कि विरोध है किंतु विरोध तो पता नहीं चलता तो सिद्धांति कहेगा विरोध कैसे पता नहीं चलता और क्या करने से आपको पता चलना चाहिए यह सिद्धांति पूछेगा पूर्व पक्ष कहते हैं विरोधा विरोधयो यो शास्त्र प्रमाणकत्वात कहीं विरोध है कहीं विरोध नहीं है इसमें शास्त्र प्रमाणक शास्त्र प्रमाणकत्व शास्त्र प्रमाणकत्व तो हटा देने से आगे विग्रह कितना कहेंगे कैसे कहेंगे प्रमाणम यशमिन अथवा यश शास्त्र ही जिसमें प्रमाण है किसमें शास्त्र प्रमाण है पूर्व में कह दिया विरोधा विरोध है विरोध कहीं हो रहा है तो उसमें शास्त्र प्रमाण हो रहा चाहिए अविरोध है तो शास्त्र प्रमाण होना चाहिए नहीं की आप कह देंगे तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि आप कह दें कि कर्म और ब्रह्म विद्या में विरोध है उसमें शास्त्र प्रमाण होना चाहिए शास्त्र अगर प्रमाण नहीं होगा तो फिर विरोध स्वीकार नहीं होगा पूर्व पक्ष ने कह दिया आ, अभी पूर्व पक्ष उसके लिए कुछ दिखाता है दृष्टांत। देखिए यहां शास्त्र दिखाया है ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए वहां विरोध हो गया शास्त्र विरोध है तो हम मान लेंगे दिखाता है पूर्व पक्ष दृष्टान्त सब यथा अविद्याष्ठानम विद्या उपासनम च शास्त्र प्रमाणकम् अविद्या का अनुष्ठान और विद्या का उपासनम कहा गया है विद्याम च विद्या विद्या और अविद्या ये दोनों को जो साथ साथ अनुष्ठान करता है तो वहां कहा गया अविद्या का अनुष्ठान अविद्या शब्द से कर्म पूर्व पक्षी अविद्या शब्द से तो कर्म ले लेता है कहता है कि देखिए वहां अविद्या और विद्या का उपासना कहा गया विद्या से अभी क्या लिया जाएगा इसको लेकर के विवाद हो रहा है वो लोग बातें हैं किंतु वहां कहा गया कि अविद्या और विद्या का साथ साथ अनुष्ठान करना चाहिए ये तो कहा गया तो अभी शास्त्र ही स्वयं कहता है कि साथ साथ करना चाहिए फिर विरोध हो जाएगा नहीं होगा तो शास्त्र यहाँ अविरोध को कहता है पूर्व पक्ष प्रमाण दिखाता है देखिए शास्त्र यहां को कहता है एक बात हो गया दूसरा तथा तो यथा अविद्यानम विद्योपासनम शास्त्र प्रमाणकम् तथा तो विरोधा विरोधो अपि। अर्थात विरोध अविरोध ये भी शास्त्र प्रमाणक होना चाहिए जैसे विद्या और अविद्या ये दोनों साथ करना चाहिए इसको शास्त्र कहा इसी प्रकार की विरोध अविरोधो ये दोनों शास्त्र ही प्रमाण होना चाहिए यहां तो अविरोध बोल करके दिखा दिया विरोध में भी शास्त्र प्रमाण होना चाहिए आगे दिखाता है यथाच न हिंसियात सर्वाभूतानी किसी भी भूतों, का, भूतों को हिंसा न करे इति शास्त्रात शास्त्रादअवतन शास्त्रेण बाध्यते इति एवं अधरे पशु न निस्सयात सर्वाभूतानि किसी भी भूतों को हिंसा न करे ये शास्त्र कहा और शास्त्रात शास्त्रावगत यहाँ क्या प्राप्त हुआ शास्त्र से अहिंसा प्राप्त हुआ हिंसा प्राप्त हुआ हिंसा प्राप्त हुआ अवगतम पुनः शास्त्रेण एवं बाध्यते शास्त्र ही उसका बात करता है कैसे कहते हैं अध्वरे पशु हिंसा अध्वर याग याग में पशु का हिंसा कर, कर सकता है अर्थात तो जिस याग में विधान है नहीं कि दर्श पूर्ण मास कर्म करता है और पशु हिंसा कर लेगा वो नहीं पसु अधिक है जैसे आगे तेना सर्वाभूतानी सर्वा तो वहां भी द्वितिया है ये द्वितीय उसको पशु को हिंसा याग में तो पशु को हिंसा करे मतलब करे मतलब यहां जहां विधान है यहां क्या हुआ शास्त्र ही अहिंसा कहा और शास्त्र ही हिंसा कहा ये दोनों में विरोध हो गया तो अधुर में पशु हिंसा नहीं करना चाहिए ऐसा कौन सा वाक्य है न हिंसात सर्वभूतानि ये कहता है न हिंसात सर्वभूतानि ये वाक्य याग में पशु का हिंसा नहीं करना चाहिए कहता है नहीं कहता है कहता है कहता है, कहता है किसी भी पशु का हिंसा न करें किसी भी पशु याग में पशु ये भी पशु है नहीं है तो ये कह देता है किसी पशु का हिंसा न करें और दूसरा वाक्य कह दिया कि अधोरे पशु हिंसात ये अर्थात हिंसा करे कह दिया तो यहाँ विरोध ये यह शास्त्र ही कहता है विरोध है ये विरोध का कैसे समाधान होगा वो आगे अलग विचार है तो यह किंतु तो विरोध शास्त्र से ही दिखा और अविरोध के लिए सिद्धांत भी दिखा है पूर्व पक्ष दिखा दिया अविद्या अनुष्ठानम विद्या उपासन ये भी शास्त्र प्रमाण तो जैसे वहां भी अविरोध दिखाया और यहाँ विरोध दिखाया विरोध कहाँ होगा विरोध कहाँ होगा इसमें शास्त्र ही प्रमाण होना चाहिए पूर्व पक्ष कह दिया दोनों के लिए दृष्टांत तो भी दिखा दिया तो अभी हिंसा और अहिंसा में विरोध है शास्त्र दिखा दिया इसी प्रकार की विद्या और कर्म में विरोध है कहीं शास्त्र दिखाया क्या नहीं दिखाया तो पूर्व पक्ष कहता है कि विद्या कर्मणोश समुच्च यह क्योंकि विरोध नहीं दिखाया गया अविरोध दिखाया गया हिंसा अहिंसा में विरोध दिखाया गया तो जहां विरोध दिखाया गया वहां आप नहीं मतलब उसको मान नहीं पाएंगे किंतु जहां विरोध नहीं दिखाया गया वहां समुच्चय करेंगे और समुच्चय करने के लिए अविरोध भी कहा गया एक पूर्व तर्क दे दिया विद्या कर्मणों से समुच्चय समुच्चय अर्थात क्योंकि विरोध नहीं है यहाँ तो पूर्व कहा सिद्धांति अभी टीका में विरोधा एव तर्कमा पर उठा शास्त्रे प्रोक्रीय शास्त्रीय ज्ञान और कर्म अर्थात शास्त्र में जो ज्ञान कहा गया और शास्त्रीय जो कर्म कह विरोध अविरोधौ विरोध होगा अथवा अविरोध होगा इस विषय में शास्त्रीय एवं ग्राह्यौ शास्त्रीय निर्णय विद्या और अविद्या में विरोध होगा अथवा अविरोध होगा इसमें शास्त्रीय निर्णय को ही ग्रहण करना चाहिए न तर्क मात्रण केवल तर्क से नहीं इस प्रकार के ये वाक्य कौन कहा शास्त्रीय ज्ञान कर्म में विरोध अथवा अविरोध ये शास्त्रीय ही ग्रहण करना चाहिए पूर्व पक्ष कहा तो परेण उगते परेण अर्थात पूर्व पक्षी ऐसा कहा जाने से सिद्धांती अभी कहता है सिद्धांती शास्त्र सिद्ध एवं विरोध इति आह अर्थात विद्या विद्या शब्द से पूर्व पक्ष अभी किसको लेने के लिए कह रहा है ब्रह्म विद्या को सिद्धांति कहता है कि विरोध ब्रह्म विद्या और कर्म में विरोध है और शास्त्र ही कह रहा है शास्त्र सिद्ध हम तर्क से नहीं कह रहे ऐसे पूर्व सिद्धांती कह रहा है भाष्य में न कहने का अर्थ पूर्व में जितना कहा गया वो सबको नकार करना जैसे सूत्र है न पदांता टोर अना सूत्र का आरंभ हुआ न किसको न कह देगा कहीं कुछ विचार नहीं है कोई खड़ा हो गया कह दिया न इस प्रकार नहीं होता तो उसका पूर्व सूत्र अष्टाध्याय में क्या है लघु में भी वही है स्टूनाष्टु श्टू। तो स्टूनाष्टु श्टू आगे आकर के कह दिया ना ये होगा नहीं इसी प्रकार की सिद्धांति पहले कहता है न न अर्थात पूर्व वाक्य का निषेध इसको कहते हैं प्रतिज्ञा सिद्धांति पहले कह दिया ना हम प्रतिज्ञा करते हैं आपका बात ठीक नहीं है तो प्रतिज्ञा कहने से पर्व वनिमान खाली इतना कह देने से होगा आगे आपको तर्क हेतु देना पड़ेगा सिद्धांति हेतु देता है दूरमे विपरीतेषुचि अविद्यादे ज्ञाता विद्याभनम नचिकेत मन्ये न कामा और और दूरम एते दूरम अर्थात तो बहुत मतलब बीच में व्यवधान है एते ये द्विवचन है ये स्त्रीलिंग शब्द है एते विपरीत विशुची ये दोनों विशुची अर्थात तो मार्गो ये दोनों मार्ग है तो बिशली व्याप्तों से विशु आगे अंशु धातु क्वि, ए, क्विन प्रत्यय होकर के लोप हो जाने से पूर्व को दीर्घ हो गया तो विशुच आगे घीप हो करके विशुची अर्थात तो मार्गो ये दोनों मार्ग विपरीत है और दूर विपरीत बहुत दूर है कौन कौन है अविद्या या च विद्या विद्या शब्द से ब्रह्म ज्ञान और अविद्या शब्द से कर्म कठोर उषद में है इति ज्ञाता ऐसे जाना गया है यमराज ये वाक्य कहे है कहते हैं आगे नचिकता के को कहते हैं विद्या अभिप्सीनम आप तो विद्या को अभिप्सा है आपका विद्या में अभिप्सा अर्थात तो अभित तो ईप्सा अभित तो ईप्सा अर्थात दोनों पार्शो में ईप्सा अभित तो अर्थात तो उभयतः अभी तो हा उभयता, तो सर्वता। आपका दोनों पार्श्व में इच्छा अर्थात आप केवल वही चाहते हैं, अर्थात संसार और परमार्थ इसी प्रकार की आपका दो बुद्धि नहीं है आप तो केवल विद्या ही चाहते हैं। क्यों उसके लिए यमराज जी प्रमाण भी आगे दे देते हैं न तमाम कामा, बहबो अलू लुपंत तुमको बहुत सारे काम काम्य काम अर्थात विषया इतने सारे विषय हम आपको दिया वो सब आप में कोई भी लोभ उत्पादन नहीं कर पाए तो ये नचिकेता का वहाँ प्रशंसा करते हैं ये नचिकेता का प्रशंसा करते श्रुति क्यों कहती है ये सब हमारे अंदर में वो सब होनी चाहिए तभी जा करके ब्रह्म विद्या का हम अधिकारी होंगे अर्थात कोई भी विषय हमको कभी भी लोभ उत्पादन नहीं कर चाहिए पंचदेशी कार तो एक जगह में कहते हैं शायद ब्रह्म लोक त्रिणी कार ब्रह्म लोक हो जाएगा तीन का जैसा मानने लगे तभी तो जाकर के ब्रह्म विद्या में अधिकारी होगा तो प्रतिदिन ये विचार करना है तो इसलिए ब्रह्म विद्या में वो अधिकारी है न ऐसे वहाँ यमराज जी कहे है तो सिद्धांत यहाँ ये वाक्य को उदाहरण देता है कि देखिए अविद्या और विद्या दूरम विसूची ये दोनों मार्ग बिल्कुल विपरीत है तो होने से ये तो विरोध है यहां कहा गया पूर्व पक्ष क्या कहा था विद्या और विद्या में विरोध शास्त्र गम्य नहीं है इसलिए समुच्चय हो जाएगा सिद्धांत ये वाक्य के द्वारा विरोध दिखाया ना अविरोध दिखाया विरोध दिखा दिया विद्या और विद्या ये दूरम विपरीत है बहुत दूर है अभी सिद्धांत ये बात कह दिया आगे पूर्व पक्ष कहते हैं विद्यामच च विद्यांश विद्यां इति वचनात इति चेत अभी जहाँ विचार चल रहा है तो विद्यांश तो विद्या साक्षात तो कहा गया है कि विरोध नहीं है आपने कठोपनिषद में दिखाया है विरोध है अभी जहाँ विचार चल रहा है यहाँ तो विरोध नहीं है विद्यांश अद्यांश इति वचनात् कौन सा उपनिषद में है विद्या भय अंश ईसावासी अभी चल रहा है तो पूर्व पक्ष कह रहा है यहाँ तो अविरोध दिखाया गया कठोपनिषद में विरोध दिखाया गया यहाँ अविरोध है वहां जाएंगे तो विरोध है यहाँ जब आ गए यहाँ कोई विरोध नहीं इस प्रकार के है? कहा जाएगा पूर्व पक्ष कहता है इति चेत तो सिद्धांत कहता है कि न हेतु स्वरूप फल विरोधात् अविद्या में हेतु स्वरूप फल में विरोध है पूर्व पक्ष खाली पंक्ति दिखा दिया विद्या और अविद्या अभी अविद्या शब्द से तो कर्म दोनों राजी है विद्या शब्द से पूर्व पक्ष किस विद्या को कह रहे हैं ब्रह्म विद्या और सिद्धांत किसको कह रहे हैं उपासना को सिद्धांति अपना मतों को कहेगा उपासना लेना है अर्थात ब्रह्म विद्या नहीं लेना है ये ब्रह्म विद्या नहीं लेना है इसको सिद्ध करना यह सिद्धांति का काम है कहते हैं कोई अगर विरोध लाया उसका विरोध का खंडन करना आपका काम है सिद्धांति का काम है जो आपने को सिद्ध करना चाहता है कि हम जो कहता है ठीक है वो दूसरों का मतों को अप्रमाण सिद्ध करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि आप अपना देखो हम जो कह रहे हैं वो ठीक है ऐसा नहीं चलेगा इसलिए सिद्धांति अभी प्रमाण देगा की आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है अर्थात ब्रह्म विद्या नहीं हो पाएगा चार नंबर टिप्पणी थोड़ा देख लीजिए आवश्यक है कहा है हेतु फलस हेतु स्वरूप फल विरोधा किसका किसका बीच में कर्म और ब्रह्म विद्या ये दोनों में विरोध है क्यों ये तीन चीज विरोध है हेतु चार नंबर उसके ऊपर जो टिप्पणी है हेतु स्वरूप फल विरोधा विरोधात्ती तत्र आत्मनि कर्तृत्वादी अध्यासो अर्थित्वादी कमच अविद्या हेतु अविद्या शब्द से कर्म कर्म का हेतु क्या है आत्मनि आपने में कर्तृत्व अध्यास अर्थित्वि अर्थी मेरे को ये चाहिए कामी अर्थित शब्द का अर्थ कामी जो चाहता है और मैं करता हूँ कामी शब्द का अर्थ भोक्ता मेरे को फल चाहिए और करता तो कर्तृत्व भोक्तृत्व अध्यास होने से कर्म का हेतु बनेगा और विवेकादि पूर्व मुख्या विद्या हेतु कर्तव भोक्तृत्व का अध्यास ये हेतु हो गया कर्म का और विवेक पूर्वक मुमुखिया ये हो गया विद्या का हेतु जहाँ विवेक <laughs> पूर्वक मुमुखक्ष रहेगा वहां कर्तृत्व भोक्तृत्व ये भी रहेगा <laughs> नहीं रहेगा विरोध है हेतु में विरोध हो गया देखिये आगे कहते हैं आगे स्वरूप में विरोध दिखाएंगे वाक्य जन्यस तत्वावगाही वाक्य जन्स एक पद है नया में सट करके है वाक्य वाक्यजन्य तत्वावगाही इंद्रियार चेष्टा निर्व्यपेक्षो मानस परिणाम विशेषो विद्यास्वरूप विद्या का स्वरूप हो गया वाक्य वाक्य महावाक्य महावाक्य जन्य वेदांत वाक्य जन्य तत्त्व अवगाही तत्त्व को बताने वाला इंद्रियार चेष्टा निर्व्यपेक्ष अन्य इंद्रिय का चेष्टा को अपेक्षा नहीं करता हुआ अन्य इंद्रिय अर्थात बुद्धि कार्य करेगा अन्य इंद्रिय का चेष्टा को अपेक्षा नहीं करते मानस परिणाम विशेषो विद्यास्वरूप ये हो गया विद्या का स्वरूप मानस परिणाम मन का परिणाम और सर्वेन्द्रिय क्रियोघ स्व अविद्यास्वरूप स्वरूप विरोध अविद्या का स्वरूप क्या है सर्वइंद्रिय क्रिया का ओघ ओघ का अर्थ स... घ अघ शब्द का अर्थ पाप ओघ शब्द का गंगउ है ना प्रवाह वास्तविक ओघ शब्द का अर्थ समूह जो बहुत जल हो गया तो फिर वहां हम प्रवाह कह देते हैं ये हम लोग है ना पापउ परिधु यताम भवसुखे सुखे दोषो अनुसंधि यताम पापउ पाप का समूह तो यहां से सर्व इंद्रिय क्रिया का समूह ये अविद्या का स्वरूप है इंद्रियों में क्रिया होगी कर्म अर्थात इंद्रियो में क्रिया होगी तो ये हो गया का अविद्या का स्वरूप और आगे फलम नित्य सुखम विद्या फलम अनित्यम अविद्या अविद्यालम फल विरोध तस्मादर्थ तो नित्य सुख हो गया विद्या का फल आत्म तो की प्राप्ति और अनित्य हो गया अविद्या का फल कर्म करेंगे तो कोई अनित्य फल प्राप्त होगा ये फल में भी विरोध है नित्य फल अनित्य फल फल में भी विरोध स्वरूप में भी विरोध हेतु में भी विरोध पूर्व पक्ष कहेगा ये जितने सारे आप विरोध दिखाए अभी हमें एक उपनिषद प्रमाण दिखाए ना ईशावास्य ये उपनिषद सारे विरोध को हटा देगा इस प्रकार के पूर्व पक्ष कहेगा तो सिद्धांत कहता है ज्ञापक ही वचनम न तो कारकम ये न विरुद्धम हेत्वादिकम अविद्धम ये जो वेद का वाक्य है ये ज्ञापक बता देगा वो कुछ कर नहीं देगा विरोध है तो बता देगा विरोध है ऐसा नहीं कि विरोध है तो वो कर देगा विरोध कर देगा वेद वाक्य कुछ करेगा नहीं जो है वो बता देगा ठीक है इसलिए ये परस्पर विरोध होने से विद्या और अविद्या ये समुचे नहीं हो पाएगा अर्थात ब्रह्म विद्या और परम ये समुच्चय नहीं हो पाएगा ऐसे ये सिद्धांति कहा शो मित्रो भ्रो बृहस्पति शो विष्णु नमो